पंख, ब्लॉग की, पांक पांक ब्लौक ब्लौक की एक, एक और, और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है आशीष कुमार त्रिवेदी की लघु कथा बुआ दादी सावित्री बुआ ने अपनी पूजा समाप्त कर ली थी अब वह अपनी 108 सौ की माला लेकर बैठी थी इसके दो फेरे करने के बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करेंगी। यही उनकी दैनिक दिनचर्या थी माला फेर लेने के बाद बुआ ने रसोई के छोटे मोटे कामों में मदद की और अपना झोला लेकर मंदिर की ओर चल पड़ी उस छोले में कोई न कोई धार्मिक ग्रंथ हमेशा रहता था मंदिर परिसर के किसी एकांत स्थान पर बैठकर वह उसका अध्ययन करती यही उनका सैर सपाटा और मनोरंजन का साधन था 12 वर्ष की आयु में विधवा होकर वह अपने पिता के घर आ गई थी संस्कारों में उन्हें यही घुट्टी पिलाई गई कि विधवा स्त्री के लिए सादगी से जीवन जीना ही उचित है उन्होंने उसी प्रकार की जीवन शैली अपना ली सादा भोजन सफेद साड़ी और व्रत उपवास पिता की मृत्यु के बाद घर की बागडोर भाई ने संभाल ली। भाभी ने सदैव उन्हें पूरा आदर दिया अब तो भतीजे की गृहस्थी भी बस गई थी उनके नीरज जीवन में यदि कुछ पल प्रसन्नता के आते थे तो उसका कारण था उनके भाई का पोता बिट्टू पाँच साल का बिट्टू उनसे बहुत हिला मिला था वह उन्हें बुआ दादी कहकर पुकारता था आकर उनके पास बैठ जाता और उनसे ढेर सारी बातें करता था मंदिर से लौटकर बुआ ने भोजन किया और आराम करने अपने कमरे में चली गई कुछ समय आराम करने के बाद अभी उठी ही थी कि बिट्टू आ गया बुआ ने उससे पूछा अपना होमवर्क कर लिया तूने बिट्टू ने उन्हें सुधारते हुए कहा होमवर्क नहीं होमवर्क होता है बुआ ने हंसकर कहा अरे हाँ वही कह रही हैं अभी, अभी कर लो शाम, शाम को शादी में जाना, जाना है ना सबको आज आप भी चलना न मम्मी तथा दादी की तरह सच धज के, के। बिट्टू ने भोलेपन भोले से, से कहा, कहा। उसका भोलापन उनकी मन को छू गया बुआ ने कहा नहीं वह कहीं नहीं जाती है बिट्टू अक्सर सोचता था कि बुआ दादी कहीं आती जाती क्यों नहीं वह समझ नहीं पाता था कि क्यों बुआ दादी सिर्फ सफेद साड़ी ही पहनती है वह मम्मी और दादी की तरह लाल बिंदी लगाने की जगह चंदन का टीका क्यों लगाती है आखिरकार आज उसने बुआ दादी से ही पूछ लिया उस बाल विधवा की दबी हुई पीड़ा को उस बच्चे ने उभार दिया क्या बताती कि होश संभालने से पहले ही पति को खो देने के दंड में समाज ने उसे बेड़ियों में जकड़ कर रखा है वह बिट्टू की बात सुनकर हल्के से मुस्कुराई और बोली धत पगला जाकर अपना होमवर्क कर अभी आप सुन रहे थे आशीष कुमार त्रिवेदी की लघु कथा बुआ दादा दाद, वाचक स्वर परिमल